पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र इक्तीस संगति केवल पूर्वोक्त नौ ही योग के प्रतिबंधक नहीं हैं किंतु उनके वर्तमान होने पर अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं जिनके स्वरूप का अगले सूत्र में निर्देश करते हैं दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वासाह विक्षेप सहभुआ के साथ होने वाले हैं अर्थात उनके होने से ये पांच प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं व्याख्या दुख पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का यत्न करते हैं वह आध्यात्मिक आदिभौतिक और आधिदैविक भेद से तीन प्रकार के हैं उनमें से क काम क्रोध आदिजन्य मानस परिताप और व्याधि आदिजन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं आत्मा यहाँ मन तथा शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है ख सिंह सर्प आदि भूतों से जन्य दुख आदिभौतिक है भूत यहाँ प्राणियों के अर्थ में प्रयोग हुआ है ग विद्युतपात अतिवर्षण अग्नि अतिवायु आदि दैविक शक्तियों से जन्य दुख आदि दैविक है दौर मनुष्य इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना अंग मेजयत्व शरीर के अंगों का कापना श्वास बिना इच्छा के बाहर के वायु का नासिका द्वारा अंदर आना प्रश्वास बिना इच्छा के भीतर के वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकलना ये विक्षेपों के साथ होने वाले उपविक्षेप अथवा उपविघ्न है